Jaya Guru Dej, De. Om Jaya Guru Dej, De. Om Jaya Siyaram, Jai Jai Siyaram, Jai Siyaram. Siyaram. Hari घड़ी आधी घड़ी आधी में पुणिया तुलसी संगत साधु के कट कोट अपराध संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव उसने बाल बिन सुन कर कृपा राम चरण रति दे Om Shri Sadgur Deva Bhagavan ki Jai कि आप लोग lok sasang sun, sunen sasang 10 vaj se ho rá je sunti sunti sab o bhi gaj lok sasang ke naam pere jabari bieđi bieđi aho māre sinaas aap sabko, jabari, hai hai. Isliye, <coughs> sab toh, kuch na kuch हम भी कुछ बोलने का प्रयास करेंगे जैसे आता है एक श्लोक कि सत्यम शिवम सुंदरम यह लोग कहते हैं शंकर जी के लिए शंकर जी के मंदिर जहां बनती है या शंकर जी के उपलक्ष में यह मनाया जाता है और वहां मंदिर है शंकर जी का तो वहां लिखा रहेगा हर हर महादेव या सत्यम शिवम सुंदरम या देखा जाए तो लोग गाड़ियों पे लिखवा के धरते भी रहते हैं और घर में हर कोई अपने बच्चे का कोई कोई अपने बच्चे का भी नाम रखते हैं सीरियल भाई किसी का सत्यम रख दिए किसी का शिवम रख दिए किसी का सुंदरम रखते हैं किंतु यह श्लोक जो है शंकर जी के लिए उपयोग किया गया है ना कि राम के लिए या कृष्ण के लिए या विषणु के लिए या किसी के लिए उपयोग नहीं किया गया है जब किया गया तो शंकर जी के लिए किया गया शंकर जी के लिए कहते हैं कि यह सत्यम शिवम सुंदरम क्या है क्या जिसको शंकर जी के लिए ही कहा जाता है तो यह सत्यम शिवम सुंदरम लोग इसको शंकर जी का मंत्र समझ के इसका जाप भी करते हैं कि इसके माध्यम से शंकर जी भी खुश हो जाएंगे और हमको आशीर्वाद देंगे किंतु कहा गया है कि पुस्तक को लेके हम पुस्तक को पढ़ें ना और पुस्तक के अनुसार आचरण न करें और पुस्तक को रख के पुस्तक-पुस्तक करते रहें तो हमारा कल्याण या हमारे साधन के उपयोग में नहीं आ सकता है इसी प्रकार जो भी चौपाई है या श्लोक सबके कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं यह किसी महापुरुष के वाणी से निकला हुआ शब्द है इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है जैसे सत्यम शिवम और सुंदरम यह तीन बातें हैं इसमें किंतु समाज इसको मिला के एक ही करके देखता है इसी को हम थोड़ा अलग-अलग करके समझने का प्रयास करें तो हम समझ लेंगे कि है क्या जैसे कहते हैं सत्यम तो सत्यम माने होता है सत तो सत्य है क्या हर प्राणी असत्य में ही विश्वास कर रहा है असत्य में जीता है और असत्य में ही मर जाता है जब देखो तो असत्य के ही क्षेत्र में खड़ा रहेगा और असत्य का ही उपदेश देगा जैसे कहा गया मात पिता बालकन बुलावें उधर भरसो ज्ञान सिखावें ज्ञान के नाम पे जीवन जीने का सहारा पेट भरने का सहारा और वस्त्र और भोजन का ही उप, साधन बताते रहते हैं हर माता-पिता अपने बच्चे को यही उपदेश देता है और कहता है यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है किंतु वास्तव में उसके जीवन का लक्ष्य है क्या जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्यवानु स्तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निज परलोक सवारा कहते हैं बड़े भाग्य से मानुस्तन मिला है मनुष्य तन के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य से मिला है इस मनुष्य तन को हम आप पाके करते क्या हैं दिन रात पेट के लिए दौड़ते रहते हैं जितना पशु नहीं करता उससे ज्यादा हम अनर्थ करते रहते हैं और कहते यही हमारे जीवन का लक्ष्य है किंतु गोस्वामी तुलसीदास कहते बड़े भाग्य से मानव तन मिला है यह मानव तन की सार्थकता क्या है कहा गया है सब योनिया भोग भोगने के लिए है किंतु मानव योनि कल्याण के लिए है। हम उस मानव योनि के पाके अपना हम कल्याण नहीं किए तो हम मनुष्य मनुष्य योनि में आते हुए भी कुकुर कहा गया पशुओं से भी गैर गुजरे हैं इसलिए मानव योनि में कहते बड़े भाग्यमानुस्तन पा हुआ कहते सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और मनुष्य जब देखो जहां देखो किसी न किसी देवी देवता के पीछे घूम रहा है और कहता है हमारा आप कल्याण कहिए और वही देवी देवता कहते हैं कि हम देवता परम अधिकारी विषय बस्त भक्त विसारी कि हे भगवान हम देवता तो परम अधिकारी हैं किंतु विषयों के बसी भूत हो के आपकी भक्ति भूल गए अब हम आप थोड़ा आप लोगों से पूछते हैं कि जैसे कोई शराबी है जुआड़ी है या चोर है उसका संगत हम करेंगे तो हमको क्या देगा वो शराबी है तो शराब पीना सिखा देगा जुआड़ी है तो जुआ खेलना सिखा देगा और चोर है तो चोरी करना सिखा देगा इसी प्रकार देवता कहते हैं हम विषयों के बसीभूत हैं तो जो विषयों के बसीभूत है उनका संगत करेंगे तो हम हम आपको विषय सिखा सकते हैं ना कि भक्ति तो भक्ति का परिणाम परमात्मा है उस परमात्मा को पाने के लिए हम आपको मानव तन मिला उ, उस मानव तन को पाके हम कोई कष्ट पाते हैं तो देवी देवताओं के शरण में चले जाते हैं जो देवी देवता हर वक्त कष्ट के दायरे में ही जिए वह कष्ट से कभी मुक्त नहीं हुए जब मुक्त किए तो भगवान किए उनको तो इसलिए हम आप मनुष्य तन पाए किंतु असत्य में ही फायदा होते असत्य में ही विश्वास करते हुए मर भी जाते हैं इसलिए हम हम काना चाहते हैं कि जैसे हमारा प्रश्न था कि सत्यम शिवम सुंदरम कि सत्य है क्या तो कहा भगवान कृष्ण कहते हैं कि नाश ना तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयो रपि दृष्टो अन्य त्वन यो तत्व दर्शवि भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है तो अर्जुन ने पूछा भगवान इसका भेद इसका अंतर किसने जाना कहते तनोय तत्वदर्श भी कोई तत्वदर्शी तो तत्वदर्शी है कौन जैसे पांच तत्व 25 प्रकृति इसकी जो जानकारी रखते वह तत्वदर्शी है किंतु तत्व है क्या जिस तत्व का वह दर्शन करके वह ये दोनों का भेद जानते हैं इसके लिए 12 मासी में आता है कि सत्य वस्तु है आत्मा मिथ्या जगत प्रसार नित्य नित्य विवेकीया लीज बात विचार कहते सत्य वस्तु है आत्मा अर्थात परमात्मा वह एक तत्व के वह एक तत्व की तरह है उसको तत्व भी कहा गया है वस्तु भी कहा गया है इसलिए कहते है, सत्य वस्तु है आत्मा मिथ्या जगत प्रसार यह संसार क्या है कहते मिथ्या है नश्वर है आज है तो कल नहीं है तो इसका भेद कौन देखता है कौन जानता है कहते नित्य नित्य विवेकिया ले जय बात विचार जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है वह तो नित्य पे आरुण हो जाता है सत्य पे आरुण हो जाता है और अनित्य का त्याग कर देता है अर्थात नश्वर संसार का त्याग कर देता है यह हम आप संसार में रह के एक चतुराई एक दूसरे के प्रति जो चतुराई करते थे कहते वो विवेकी था इसलिए उसको धोखा दे दिया अर्थात बुद्धिमान था वो धोखा दे दिया किंतु संसार में या विवेक शब्द होता ही नहीं तो विवेक कहां से मिलता है विवेक के लिए कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई कहते बिन सत्संग विवेक न होई जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे अर्थात महापुरुष संत महापुरुषों की संगत नहीं करेंगे उनकी वाणी नहीं सुनेंगे और उनके वाणी के अनुसार आचरण नहीं करेंगे तब तक विवेक हो ही नहीं सकता है वास्तव में सत्संग दो प्रकार का होता है एक जो हम महापुरुष के वाणी से सुनते हैं और एक सत्संग वह है जो आत्मा की जागृति उस आत्मा की जागृति के साथ उस आत्मा की संगत करें आत्मनिर्देशन जो मिल रहा है उस निर्देशन को पकड़े और उस निर्देशन के अनुसार समझे और समझ के अपने को ऐसा ढालें तब तो हम है विवेकी अन्यथा बहुत बड़े अविवेकी हैं संसार अविवेक का ही नाम है तो इसलिए कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई वह राम के कृपा से मिलता है अर्थात राम एक सद्गुरु को कहा गया है वह सद्गुरु जब कृपा करेंगे तब हमको अभि विवेक मिलेगा इसीलिए कहा गया है कि किसी अनुभवी महापुरुष के शरण में जाओ और संपूर्ण योग की कुंजी मिलेगी अर्थात भोगमय जिंदगी हम आप जी ही रहे हैं तो वह महापुरुष जो योग पूर्ण होते हैं ऐसे महापुरुष के पास जाते तो हमको योग का साधन देते हैं एक मार्ग देते हैं जिस योग पे हम आरुण हो के एक दिन उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं जिसको कहा गया है कि <coughs> तो ओ परमात्मा के लिए कैसे हम चलते हैं इसके लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अध्यात्म ज्ञान ने तत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम इतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो नथा भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के अधिपत्य में निरंतर एक रस चलना उस आत्म प्रवेश में चलते चलते Čutupatka darsan, ispars, je tina to gyan je, iske alamah joh kuchh bhi je, voh agyyan je. Arthat, atma ki joh jaagreti mili, sat ki joh jaagreti mili, usatka sengat kerte-karte, jek दर्शन usatka darsan, ispars, abo पा prviš pa gaj, abo to, kiha kata je, voh agyyan je. Arthat, usatka joh kuchh bhi je, abo uske alamah joh kuchh bhi je, voh agyyan je. जिसको भगवान शंकर भी कहते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना कि हे उमा मैं अपना निजी अनुभव कह रहा हूं तो भगवान शंकर ने क्या बताया कि सत्य हरि है और हरि का भजन और जगत क्या है एक सपना है जैसे मनुष्य सोता है स्वप्न देखता है स्वप्न में देखता हम की राजा हो गए किंतु उठने के बाद वह भिखारी अपने आप को पाता है तो यह संसार एक स्वप्नवत है यह स्वप्न में हम जीते जीते मर जाते हैं खड़ते-खड़ते मर जाते हैं खड़ते-खड़ते इसलिए यह संसार जो सपना है इसका त्याग करके जो सत्य है और जो सत्य हरि है और हरि का भजन उसका साधन पकड़े और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करें जिसका नाम है सत तो जो उस सत को प्राप्त कर लेते हैं ऐसे महापुरुष को ही शिव कहा जाता है अर्थात वह महापुरुष सत्य को प्राप्त जो करते हैं वह असत्य का सरोथा त्याग कर देते हैं उससे परे हो जाते हैं इसीलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि प्रकृति पार पर सब उरवासी ब्रह्म निरीह विर अविनाशी कि परमात्मा है कहां कहते प्रकृति से पार तो प्रकृति किसका नाम है प्रकृति का नाम संसार है वह संसार किसको कहते हैं कहते त्रिगुणमय प्रकृति यह तीन गुण ही से सना हुआ संसार है सात्विक रजस और तामस ये तीनों गुणों का मिश्रण ही संसार है इसी को प्रकृति कहते हैं हर प्राणी कहीं का भी हो ये तीनों गुणों में से एक न एक गुण का शिकार है ये तीनों गुणों में से एक न एक गुण को लेके जीता ही रहता है जिसको हम आप कहते हैं कोई सात्विक गुड़ी है बहुत सात्विक गुड़े अच्छे हैं किसी को कहते तामसी है किसी को कहते राजसी है ये तीनों गुणों में से एक न एक उसके पास गुण है इसी का नाम है संसार इसी का नाम है प्रकृति और यही है असत इसी असत में वह छिपा हुआ सत्ता जिसका नाम है सत तो कहते हैं कि प्रकृति पार जो प्रकृति से परे है प्रभु सब उरवासी सबके हृदय में वह निवास करता है उस हृदय स्थित परमात्मा को जानना और पाना और उसको पा लेने के बाद हम सत को जो प्राप्त कर लेते हैं ऐसे महापुरुष को कहा गया है वह कल्याण स्वरूप होते हैं आदि शंकराचार्य के शिष्यों ने पूछा कि भगवान इस जगत में पूजनीय योग्य कवन है किसकी पूजा की जाए किम पूजनीयम तो उन्होंने कहा शिव तत्व निष्ठा इस संसार में पूजने योग्य है कवन कहते हैं जो शिव तत्व में स्थित हो गए हैं अर्थात जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत हो के अपने कल्याण स्वरूप में स्थित हो गए ऐसे महापुरुष ही पूजने योग्य होते हैं और उन्हीं की पूजा होती है उन्हीं के लिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में शिव के लिए बताते हैं कि शिव है कौन जैसे हम आप कहते हैं गुरु कोई और है शिव कोई और है भगवत जिसको उस कहते हैं भगवान शंकर तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में उन्होंने स्पष्ट बताया कि है हैं शंकर हैं कौन कहते हैं वंदे बोधमयम् नित्यं गुरुं शंकर रूपिडम यमासुतोहि बक्रोप चंद्र सर्वत्र बन्दति कि वंदे बोध बंदनी वंदन करने योग्य कौन है कहते जिसको पूर्ण बोध हो गया है तो किसको बोध है कहते मयम नित्यम जो नित का बोध हो गया जिसको वह है कौन कहते गुरु शंकर रूपिणाम नित्य अ अनित्य नित्य है परमात्मा अनित्य है संसार जो अनित्य से सर्वथा हट के और जिसको नित का पूर्ण बोध हो गया ऐसे महापुरुष हैं कौन कहते गुरु शंकर रूपिणाम वही गुरु ही शंकर हैं अर्थात जो शंकाओं से अतीत हो गए सबसे बड़ा शंका है पुन्रब जन्म पुनर्जन्म पुनर्मरण पुनर्जन्नी जठरे सयनम कि बार-बार जन्मना औ मरना बार-बार माताओं के गर्भ में आना यह सबसे बड़ा शंका है इस शंका से निकल निकल के जो उस नित्य स्वरूप में स्थित हो गए जो सत्य को प्राप्त कर लिए ऐसे महापुरुष को शिव कहा जाता है अर्थात प्रकृति की सीमाओं से अतीत हो गए वही महापुरुष संसार में सुंदर होते हैं जैसे हमारे पूज्य दादा गुरु परमहंस महाराज की जीवनी आती है कि एक बार उन्होंने अनुभव में देखा कि आमी मर गए हैं और अपनी लाश को ले जाके नदी के किनारे जलाए और जलाने के बाद जैसे चिता बना के फूके खड़े होकर नदी के बीच बीचोबीच देख रहे हैं तो देख क्या रहे हैं उसमें से एक स्वरूप निकल रहा है जो एकदम धधकता हुआ चमकता हुआ वह स्वरूप को देखे तो वह उन्हीं का स्वरूप था और वह इतना चमक रहा था कि उसके तरफ दृष्टि भी नहीं टिक रही थी अब परमहंस हमारा सोच रहे थे यह तो हमारा ही स्वरूप है वह देखते ही रहे किंतु उस देर के बाद आवाज आई आकाशवाणी हुई कि इस स्वरूप को प्रणाम करो यही आपका वास्तविक स्वरूप है यही सहज स्वरूप में आपको स्थित रहना है तो हमारे दादा गुरु परमहंस महाराज कहे हो जब से हम स्वरूप को प्राप्त किए तब से हम बहुत सुंदर हो गए मैं हम पता नहीं कैसे कुरूप कुरूप थे किंतु वास्तव में हर महापुरुष जब अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं जिसका नाम है सहज स्वरूप वही सबसे बड़े सुंदर होते हैं इसीलिए कबीर दास कहते हैं कबीर हम पैदा हुए जग हसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए कबीर दास कहते हैं कि हम जब पैदा हुए तो जगत ने हंसा किंतु हमने रोए जैसे बच्चा छोटा पैदा होता है तो लोग हंसी खुशी मनाते हैं किंतु बच्चा रोता है वही कबीर दास कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए उन्होंने ऐसी करनी किए तो कौन सा करनी किए वह कौन सा उस कर्म किए कि जो उनके लिए जगत रोता है और वो हंसते रहते हैं व की क्या कहे कहते कर्म एक आराधना जे विधि दिरी जे राम सो करता करनी करे पलपल पलटक पल पल नाम वह एक आराधना उस कर्म को अपनाए जिस विधि से वो आराध्य देव परमात्मा रिझ जाते हैं और वह विधि को अपना के उस परमात्मा को खुश कर लिए और उसी परमात्मा को प्राप्त कर लिए वह सुंदर हो गए संसार के लिए ऐसे महापुरुष की जीवनी साल में हम आप मनाते ही रहते हैं अपने आदा परदादा को नहीं जानते किंतु उनकी जीवनी को अच्छी तरह जानते हैं तो वही महात्मा कबीर कहे कि ऐसी करनी कर चलो हम हसे जगरो। ऐसे जगरोय ऐसे महापुरुष को ही लिए जगत रोता रहता है और उन्हीं के सुंदरता को निखारता रहता है देखता रहता है और उन्हीं के अनुसार अपने को ढालने का प्रयास भी करता है तो ओए कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यतुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध कि जो कल्याण स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं ऐसे महापुरुष का संगत एक घड़ी आधी घड़ी जितना भी समय मिले ऐसे महापुरुष की संगत करो एक दिन वह प्रकृति की सीमाओं से अतीत करके हम आपको भी सुंदर कर देंगे उसी सहज स्वरूप को प्राप्त करा देंगे इसके लिए सुबह शाम परमात्मा का नाम अवश्य लेना चाहिए जैसे महात्मा कबीर कहे कि जय भी दिरी जे राम सो करता करनी करे पल पल पलट नाम कि यह नाम श्वास से मन से भगवान का नाम जपना चाहिए और हाथ से अपना कार्य करो जैसे कहा गया है कि मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नाही बंदे राम तेरे साथ में कि मुख में परमात्मा का नाम हो और संसार का जो हाथ से काम कर रहे उसको करते रहें तो हम जब परमात्मा का नाम मन से ले रहे हैं तो परमात्मा भी हमारे आपके हृदय में निवास करेगा हम आपका संगत भी करेगा भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जो भक्त मुझे जितना भजता मैं भी उसको उतना ही भजता हूं ऐसे यह मालूम हो पड़ता है कि जो भगवान का भजन नहीं करते उसको भगवान कभी नहीं भजते हैं इसके लिए हम आपको परमात्मा की जरूरत है परमात्मा ही सुख शांति का स्रोत है जब तक वह परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक हम आपको सुख शांति नहीं मिल सकती है उस परमात्मा को पाने के लिए उसको रिझाने का उपाय उस परमात्मा का नाम है जिसको कहा गया राम से बड़ा राम का नाम तो उस परमात्मा का नाम सुबह शाम दो ढाई चर का जो नाम है 10 मिनट 5 मिनट अवश्य जपे तो हम उस परमात्मा का नाम जप रहे हैं एक न एक दिन हम आपके अंदर भी वह गुरु पूर्णिमा का गुरु तो आ सकता है और जब तक उस परमात्मा का नाम नहीं जपेंगे तब सत्संग सुनने से कुछ भी नहीं होगा तो सुन कहा गया सुने धुनें सुने गुने तब धुनें कि जो हमने सुना उसके उस पे मनन करो और जब मनन करने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं यही सत्य है यही करना चाहिए मनुष्य तन इसीलिए मिला है उस पे धुनें धुनें माने चलना जिस मन सहित इंद्रियों से हम संसार में व्यस्त हैं और संसार के दृश्य या संसार के शब्दों में फंसे हैं वहां से मन से इंद्रियां हटा के विषयों से हटा के उस परमात्मा के नाम अथवा स्वरूप में लगा दें जब हम उस नाम या स्वरूप में लगाएंगे एक दिन अप, हम आप भी अपने सह स्वरूप जो कल्याण स्वरूप है जिसका नाम है सत उसको प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा और कोई साधन नहीं है ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय